नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरए सच्चि सुखस्वरूप स्वामी नेतापहारिणे शांति मंत्र से शुरू करेंगे फिर मेरे पीछे बोलिए ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण मुदच्य से पूर्ण पूयमेवशिष्य शाशा षा हरे हरी, ही ओम।, हरी ही ओम ये तीनों दिन मैंने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करके फिर हम शांति मंत्र कर रहे हैं जैसे आपने देखा होगा उसका एक विशेष कारण है न केवल मेरी ही दृढ़ धारणा है इस बात में मामले में लेकिन जैसे धीरे धीरे समय जाएगा ये बात समझ में आएगी कि यह उपनिषद उपनिषद के तत्व संपूर्ण मानव को प्रदान करने का खुले मुक्त हस्तों से सबसे बड़ा श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है इसलिए हम सबसे पहले उनको ही प्रणाम करते हैं उपनिषद और इसकी परंपरा में वैदिक शांति मंत्र तो हम करेंगे ही लेकिन उससे भी पहले हम स्वामी जी को जिनके छोटे से जीवन काल में उन्होंने केवल उपनिषद उपनिषद और उपनिषद छोड़ के और कुछ कहा ही नहीं भारतवर्ष और उसकी संस्कृति की व्याख्या करते वक्त भी स्वामी जी ने केवल उपनिषद का आधार लेकर के ही कहा है अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो उनका कर्मयोग भी उपनिषद के ऊपर आधारित है भक्ति योग भी उपनिषद पर ही आधारित लगता है कई जगह पर क्यों और क्या चीज है उसमें आत्मतत्व उपनिषद में जो आत्मतत्व बताया और वह आत्मतत्व एकदम सहज सरल है हे मानव तुम्हारे इस शरीर के पीछे ऐसी एक चीज है जो कभी मरती नहीं शरीर मर जाने के बाद भी वह नहीं मरते वह अनंत है वह एक है करके न हन्यते हन्य माने शरीर इन शॉर्ट वेदांत यही कहा जाता है वेदांत क्या है बहुत लोग बड़ी बड़ी सब व्याख्याएं करते हैं लेकिन शास्त्र की बात बहुत प्रचलित श्लोक माना जाता है वेदांत के बारे में ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्म ही लेकिन हमें याद रखना है कि यह श्लोक भगवान शंकराचार्य ने जिनको शास्त्र करके कहा प्रस्थान त्रयी उसमें नहीं आता ये उनकी अपनी रचना है और उनकी व्याख्या है प्रस्थान त्रयी में शंकराचार्य जी ने हमको बता दिया था उपनिषद भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र इन्हीं को श्रुति और प्रमाण माना जाएगा और श्रुति प्रमाण क्या कहता है कठोपनिषद बताता है और भगवत गीता बताती है न हन्यते हन्यमाने शरीरे यह परम सत्य है स्वामी जी इसी सत्य को उजागर करने के लिए बार बार लोगों को बताते हैं याद रखो समग्र शक्ति तुम्हारे अंदर है मतलब क्या वह आत्मा तुम्हारे ही अंदर है तुम्हें उसको बाहर प्रकाशित करना है ला करके अपने जीवन में दिखाना है इसलिए राजयोग की व्याख्या करते हुए एक जगह पर जाकर स्वामी जी एक अद्भुत चतुस्ूत्री बताते हैं हमको मैं उसे कहता हूं चतुस्ूत्री उसका पहला सूत्र है ई सोल इज पोटेंशियली डिवाइन द गोल सेकंड दूसरा सूत्र द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ तीसरा सूत्र बताता है do this by work, worship, knowledge or psychic control. मतलब उसको तुम किसी काम से विचार से भक्ति से या फिर मन का नियंत्रण करके किसी एक से अनेकों से जैसे आपको ठीक लगे उसके हिसाब से करो किताबें मंदिर और मूर्तियां जो भी कुछ है वो सब क्या चीजें हैं गौण है चाहिए तो लीजिए नहीं तो ना लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता यह परम तत्व है बोल कहते हैं दिस इज रिलीजन यह आत्म तत्व स्वामी जी बार बार चाहते हैं कि वह हम उजागर करें वही आत्मा समग्र सृष्टि में व्याप्त है जिस चेयर में आप बैठे हैं वह भी उसका भी आत्मा है चेयर का आकार आपको दिखता है लेकिन वह भी आत्मा है हमारे शरीर में भी है लेकिन चेयर का आत्मा हमें समझ नहीं आता पता नहीं लगता तो उसकी अभिव्यक्ति सबसे अधिक कहां है मानव में इस पृथ्वी पर मानव में उसकी अभिव्यक्ति है इसलिए स्वामी जी का अद्भुत मंत्र है वो कहते हैं आई वर्शिप दैट गॉड whom the ignorant call as man, मैं उस भगवान की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी व्यक्ति मनुष्य करके संबोधित करते हैं, वह आपके और हमारे अंदर है सबके अंदर है लेकिन हमारे अंदर मनुष्यों में वो सबसे अधिक प्रमाण में जैसे दिखाई देता है बाहर समझ में आता है शंकराचार्य उनके दक्षिणा मूर्ति स्त्रोत्र में उसको एक सुंदर से श्लोक में समझाने की कोशिश करते कहते जैसे आपने दिवाली में वो जो एक मटका जिसके बहुत सारे छिद्र हैं या उसमें डिजाइन बना है उस मटके के अंदर एक दिया हम रखते हैं और वह दिए का प्रकाश उन छिद्रों से और उन उनसे बाहर आता रहता है चारों तरफ से ठीक वैसे ही हमारे इस शरीर रूपी मटके के अंदर से वह आत्मा का प्रकाश जैसे इन अलग अलग दरवाजों से बाहर आ रहा है उसको इसलिए नव द्वार गीता कहती है नव द्वारे पुरे दे तरह से ये आ रहा है स्वामी जी हमसे ये अपेक्षित कर, अपेक्षा करते हैं कि हम सब समय इसको याद रखें और इसको याद रखते रखते हमको ये उपनिषद के तत्व समझने में आसानी होगी इसलिए मैंने ये भूमिका रखी क्योंकि अब यहां अब तक हमने इस उपनिषद में क्या देखा ऋषि को अनुभव होने के बाद वह ऋषि इतना एक्साइट हो गया है कि वह अपनी अनुभूति को लोगों को समझाना चाहता है लेकिन इस बात को तो वो जानता है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको तो अनुभूति नहीं है तो फिर कैसे बताएं इसलिए वो पहले ही कहते हैं देखो इस समग्र जगत जो भी कुछ है यहां पर याद रखो यह सब ईश से व्याप्त है ढका हुआ है भरा हुआ है ऐसा करके यह बता करके कहते हैं उसके द्वारा मतलब इस भावना के द्वारा और वह ईश नहीं है ऐसी भावना का त्याग करके या उसके, उसके द्वारा इस जगत का उपभोग करो और इस तरह से करते हुए अगर तुम सौ साल भी जीने की इच्छा करो तो कोई चिंता नहीं कोई भी कर्म एक्टिविटी तुमको बंधन में नहीं डाल सकती फिर यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने ही अंदर बैठे हुए उस आत्मा को प्रधानता नहीं देता उसके बारे में चिंता नहीं करता वो तो अंधकार में है और वो बार बार अंधकार में जाता रहेगा असुरिया, अंधे नम सावृता कल हमने देखा उसको यह सब बता करके वह आत्मा उसका स्वरूप कैसा है करके उन्होंने अपनी भाषा से जैसे उनको संभव हुआ ऐसी परिभाषाएं हमको यहां पर उन्होंने दी जो हमने देखे यह चीजें ऐसी हैं विशेष करके ईश्वपनिषद में दी हुई जो परिभाषाएं हैं उसमें एक प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कि कभी कहते हैं कि वो हिलता है कभी कहते हैं कि वो नहीं हिलता कभी कहते हैं कि वो खड़ा है फिर कहते हैं कि वो सबसे आगे दौड़ता है तेजी से जाता है वो पहले से ही वहां उपस्थित है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन मतलब परस्पर विरोधी यह बातें हमको विरोधी क्यों लगती है क्योंकि हमारी बुद्धि जिस बात को समझ सकती है हमारे पंच इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है और जिसके आधार पर हम विचार करके किसी बात की निश्चित करते हैं उसके आधार पर यह परस्पर विरोधी लगता है लेकिन अगर किसी ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है तो वो तो डेफिनेटली बताएगा कि हाँ यह ऐसा ही है वो ऐसा है जिस चीज को हम नहीं जानते उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं उदाहरण एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं याद करिए उदाहरण को खींचाता नहीं करते उसको सिर्फ मूल तत्व समझने के लिए अपने मन में रखते हैं 100 साल पहले आपके दादा परदादाओं को क्या यह कभी कल्पना में भी आ सकता था कि आपके पॉकेट में ऐसी एक चीज होगी कि जिससे आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ में बात कर सकते हैं इसी क्षण इसी समय असंभव और यह मेरा वाक्य नहीं है यह एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने उनकी एक किताब की प्रस्तावना में लिखा था कि सौ साल पहले जो कल्पना लगता था और जो लगता था कि यह भूल है करके वह अब वास्तविकता में परिणत हो गया अब हम देखते कि हाँ ऐसा है अब हमको तो लगता है हा बिल्कुल ठीक है करके इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि जब तक हमको वो अनुभव अब हम उस कैटेगरी के हैं हमको अनुभव हो गया लेकिन जिसको नहीं था वो क्या कहेगा नहीं ऐसा गलत है स्वामी जी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में ही इस बात को समझाने के लिए वो वहां पर मंडुक की कहानी सुनाते हैं अमेरिकन को कि वो कुए का छोटा सा मेंढक और फिर बाहर से एक मेंढक आके गिरता है तो वो पूछता है उसको कहां से आए तुम बोले मैं समुद्र से आया कितना बड़ा है समुद्र वो तो बहुत बड़ा है वो इस तरफ से छलांग लगा के कुएं के उस तरफ को जाता है और कहता है इतना बड़ा है अरे बोले ये तो कुछ भी नहीं वो तो बहुत बड़ा है करके क्या झूठ बोल रहा है क्यों ये वृत्ति या कहानी क्यों बता रहे हैं स्वामी जी हमको कि हम जितनी बातें लेते हैं कि यह झूठ है यह सत्य है यह प्रमाण है कि अप्रमाण है उसका आधार क्या है हमारी सीमित बुद्धि इस सीमित बुद्धि का आधार लेकर के हम करते हैं और इसलिए हमको कोई नया ज्ञान या कोई नई बात आकलन में लाने में असुविधा होती है इस जो केवल बुद्धि का आधार लेकर के चलते हैं उनको ये बहुत बड़ी परेशानी होती है वो थोड़ा सा अगर उसको हटा करके रखें तो उनको बात ये समझ में आएगी कि अच्छा इन्होंने कहा तो बड़े व्यक्ति ने कहा तो तो क्या मैं इसको आधार बना करके इसके ऊपर चिंतन करके इसका अनुभव करके फिर मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है करके ऐसा होना चाहिए लेकिन हम करते नहीं है करके मैं एक बार परिव्राजक होते हुए उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाला था वहां के एक स्वामी जी ने मुझे गंगोत्री जाने के पूरे रस्ते किस तरह से जाना है पैदल उसके सब एक मैप बनाया और उसमें दिखाया पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये. इतना ही नहीं गंगोत्री में पहुंचने के बाद में वहां पर कैसा है करके उन्होंने मैप करके दिखाया बहुत छोटी जगह है गंगोत्री तो उसे बता दिया सब ऐसा अब हम उन पर विश्वास करते हैं इसलिए मैंने कहा हा स्वामी जी ठीक है करके और जैसे जैसे हम प्रत्यक्ष पैदल चलते ही चले गए हमको बार बार लगने हां बिल्कुल ठीक ये तो बिल्कुल ऐसी जैसे महाराज ने लिखा था इतना ही नहीं गंगोत्री में हम पहुंचे तो उन्होंने ठीक जैसे बताया था बस स्टैंड है बस स्टैंड की सीमा जहां समाप्त होगी दाइने हाथ को देखो नीचे सीढ़ी उतर रही मैंने कहा हाँ बिल्कुल उतर रही नीचे इतना ही नहीं सीढ़ी उतरने के बाद में वो घूमती हुई जाती है और गंगा के ऊपर एक ब्रिज है बिल्कुल ठीक था वहां उसको क्रॉस करोगे तो गवर्नमेंट का होटल है बिल्कुल वही है वहां से फिर बाएं हाथ को मुड़ो तो एक पब्लिक टॉयलेट है वो भी है इस तरह से देखा सब कुछ है ये शास्त्र क्या होता है जानते हैं इट्स लाइक अ मैप ये एक नक्शा बना है इस नक्शे के आधार पर इस नक्शे के आधार पर हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस बात को समझेंगे और जैसे जैसे अनुभव होगा फिर हम कहेंगे ठीक बिल्कुल ठीक ऐसे ही होता है करके ये चीज है तो यह जो आधार बनाना है यह आधार लेना है उस वक्त में अगर केवल बुद्धि चलाएंगे तो नहीं होगा और बुद्धि जो चलाते उनकी क्या अवस्था होती है इसी के बारे में अगला मंत्र आपके सामने आ रहा है पढ़िए मेरे साथ में मंत्र नंबर 9 अंधम तब प्रविशन्ते ये अविद्या अविद्यापास ततो भूय इवते ते तमो यऊ विद्या याम अभी ये भी ऐसा लगेगा कि क्या परस्पर विरोधी बात कही क्या बता रहे हैं ये वो कहते हैं कि ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो तो अंधम तमह प्रविशंति अंधकारिमा में, में प्रवेश करते हैं ठीक है हम कहते हैं, हाँ ठीक है जो तो बुद्धू है जिसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है कुछ जानता ही नहीं वो तो अंधकार में है ये बात तो बिल्कुल मानते हैं अब देखिए कॉन्ट्राडिक्टी बात कह रहे हैं तथो भूय ते तमो बोले उससे भी और अधिक घोर अंधकार में पढ़ते हैं कौन यऊ विद्यायाम रता जो विद्या में रत हैं वो उससे भी घोर अंधकार में ये कैसे हो सकता है अविद्या में अंधकार अंद, है मान लेते हैं तो फिर विद्या में तो प्रकाश होना चाहिए था फिर ये क्या कह रहे हैं ऋषि इसको लेकर के कई लोगों ने कई प्रकार की व्याख्याएं बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई बहुत कुछ बताया गया कि ये कैसे है परस्पर विरोधी है या नहीं है ये सब कहकर लेकिन यह बात कि विद्या और अविद्या और इसको लेकर के यहां चर्चा हो रही लोगों ने उसके हम इसको कहते हैं हमारे यहां पर एक संस्कृत में एक प्रक्रिया है उसको कहते हैं शब्दार्थ और लक्षणार्थ शब्दार्थ कभी कभी लेना चाहिए कभी कभी लक्षणार्थ लेना पड़ता है करके लेकिन शास्त्र वाक्य ऐसे होते हैं कि उसमें शब्दार्थ या लक्षणार्थ किसी भी अर्थ में लेंगे तब भी माने एक ही आता है और उससे हमारा फायदा होता है यहां पर शब्दार्थ लेकर के भी हम देख सकते हैं और लक्षणार्थ लेकर के भी देख सकते हैं लेकिन परस्पर विरोधी लगता है लक्षणार्थ लिया गया है अविद्या मतलब अज्ञान और विद्या का अर्थ लिया गया है ज्ञान तो फिर ये इसलिए विरोधी लग रहा है लेकिन ऋषि है जिन्होंने ये वाक्य का उच्चारण किया उनकी अनुभूति है और इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि वो जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं तो वो कैसे ठीक है क्यों ऐसा कह रहे हैं अब मैं आपको बता रहा हूं देखिए यहां पर शब्दार्थ क्या है शब्द मूल है विद्या संस्कृत में और विशेष करके वैदिक संस्कृत में विद्या शब्द उसका एक विशेष टेक्निकल मीनिंग है उसे कहते हैं विद्यते ने न, इति विद्या जिसके द्वारा जाना जाता है उसे विद्या कहते हैं मैं आप सामने बैठे हैं मैं जानने वाला आपको मैं जानना चाहता हूं इसलिए आप जिनके बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त करना है वो और जिस माध्यम से मैं आपको जानता हूं उसे कहते इसे कहते ज्ञाता ज्ञे और ज्ञान प्रोसेस ठीक वैसे ही विद्या है एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जाना जाता है यह विद्या आपको इसमें तैतरीय उपनिषद में मिलेगी कठोपनिषद में मिलेगी यह शब्द बहु जगह आता है और वह वैदिक संस्कृत में एक ही अर्थ रखता है द्रोसेस ऑफ नोइंग विद्या मतलब एक प्रोसेस ऑफ नोइंग यहां क्या बता रहे हैं अब देखिए अर्थ कैसे बनता है जो व्यक्ति वह प्रोसेस नहीं जानता वो मेथड नहीं जानता कि किस तरह से जानते हैं वो तो अंधकार में है क्योंकि उसके पास में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं कोई जानता कुछ जानता ही कुछ जानकारी नहीं लेकिन जो प्रोसेस जानता है वो और भी अंधकार में है वही कॉन्ट्रडिक्शन को समझाने के लिए एक कहानी मैं आपके सामने रखूंगा जो कहानी स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग में प्रस्तुति दी थी मैं थोड़ा सा विस्तार करके आपको वो कहानी सुनाना चाहूंगा यह केवल कहानी कहानी के लिए नहीं यह वास्तविक घटना 400-500 साल पहले कर्नाटक में हो गई है करके एक बहुत बड़े विद्वान सन्यासी हुआ करते थे उनका बड़ा नाम था समाज में वो बहुत त्यागी पुरुष थे और शास्त्रविद थे सब शास्त्र उन्होंने पढ़ लिए थे ध्यान भजन भी अच्छा करते थे और वो ऐसे ही परिव्राजक होकर के घूमते थे कभी कहा तीन दिन रहते कभी दस दिन रहते फिर चले जाते एक जगह कभी नहीं रुकते थे ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वो एक विशिष्ट गांव में पहुंचे और उनका यह नियम था कि वो कभी किसी के घर में नहीं रुकते थे पेड़ के नीचे रुकते थे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वो आकर के ठहर गए गांव में खबर लग गई कि स्वामी जी आए हैं गांव वाले और जमींदार दौड़ करके आए बार बार अनुन विनय करने लगे कि महाराज चलिए गांव में चलिए बाहर पेड़ के नीचे क्यों हम आपको अच्छी जगह देते हैं उन्होंने कहा मेरा संकल्प है कि मैं किसी घर में रहता नहीं इसलिए मैं यहीं रहूंगा तो वहीं पर उनके लिए व्यवस्था की गई वहां पर वो साफ जगह साफ कर करके कुछ झाड़ी झुड़पी थी उसको साफ करवाया गया झाड़ू लगवा करके वही एक शतरंजी बिछाई गई उनके लिए आसन बनाया गया और फिर उनके लिए खाना आता है कितना सब आता जो कुछ भी आता है लोग तो इतना सब देते हैं लेकिन उन सन्यासी का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं वो त्यागी पुरुष हैं, उनको जितना थोड़ा सा लगता है ग्रहण करते बाकी वैसे ही पड़ा रहता है लोग प्रसाद के रूप में ले जाते हैं करके ऐसे वो वहां रहे दो आके पहुंचे जब से आए थे दूर में खेत में एक जवान लड़का हट्टा घट्टा वो वहां पर एक बहल को लेकर के काम कर रहा था उसने देखा और उसने ये नाटक देखा दूर से कि क्या तगड़ा आदमी है कैसा है करके ये कैसा आदमी है इसको इतनी चीजें मिल रही है ये हो रहा वो हो रहा अब वो तो भी साधारण आदमी है निरक्षर है शास्त्रों की तो बात बहुत दूर लेकिन उसे तो वैसे भी शायद पढ़ला लिखला भी ठीक से नहीं आता कर तो वो चुपचाप देखता रहा और बैल का कार्य करता रहा कि उसको घास खिला दे उसको ये कर दे शाम को उसने बैल मालिक के जहां पर रखा जाता है वहां ले जाकर के बांध दिया और उसके बाद में वो अपना खाना वाना खा के सोचने लगा कि ये जो भी कोई है इनसे एक बार मिलना चाहिए और जब रात हो गई अंधेरा हो गया सब चले गए तो फिर वो चुपके चुपके पेड़ के नीचे आता है और आकर के उनके सामने जाके बैठ जाता है क्योंकि वो देखता है कि स्वामी जी आंखें बंद करके बैठे हैं चुपचाप वो बैठा रहता है थोड़ी देर बाद स्वामी जी जो चिंतन में थे उनको ऐसा आभास होता है कि कोई सामने बैठा है इसलिए वो आंखें खोल करके देखते हैं ये जवान लड़का बैठा है पूछते हैं क्या बात है भाई तुम्हारा मतलब तुमको कुछ पूछना है जैसे ही वो कहते कि तुमको कुछ पूछना है तो खुश हो जाता है कहते हां जी मुझे पूछना यह है बोले हाँ बोलो क्या पूछना है मुझे यह पूछना है कि मैं सारा दिन बैल का काम करता हूं इतनी मेहनत करता हूं मुझे दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है और मैं सुबह से देख रहा हूं आप तो खाली बैठे रहते हैं कुछ भी नहीं करते और आपको इतना सब कुछ मिलता है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या रहस्य है आपका स्वामी जी को बड़ा अच्छा लगा वह हंसने लगे कि देखो कैसे बालक है सिंपल करके वह हंसने लगे लेकिन वो तो सीरियस है कहते है, क्या हुआ उत्तर दीजिए भले अरे कुछ नहीं बेटा बहुत सीधी बात है मैं भगवान का नाम लेता हूं ना इसलिए लोग मुझे ये सब चीजें लाके देते हैं करके स्वाभाविक है वो लड़का एकदम तुरंत पूछता है अगला प्रश्न क्यों क्योंकि उसकी इच्छा है अगर इतने सहज तरीके से अगर सब कुछ खाना पीना मिल जाए तो फिर वो मुझे करना चाहिए बैल चराने की क्या जरूरत है मुझे इसलिए वो पूछता है तो फिर भगवान को कैसे मिलेगा कौन है भगवान कहां है तो उसको पकड़ू तो अब वो सोच में पड़ जाते हैं बोलते हैं अरे तेरे को कैसे बताऊं बताओ तो क्यों आप तो बड़े विद्वान लग रहे हैं पढ़े लिखे हैं सब कुछ है तो आप समझाइए मुझे करके ठीक ऐसा ही प्रसंग स्वामी विवेकानंद और स्वामी अद्भुतानंद में वहां पर मठ में हुआ था लाटू महाराज वहां पर ऐसे ही नरेन को कुछ पूछ लेते हैं तो नरेन कहता है अरे लेटो तेरे को क्या समझाओ ये शास्त्र की बात है तू तो निरक्षर आदमी है करके लेटो ने क्या उत्तर दिया था स्वामी जी को अगर मेरे जैसे मूर्ख को तुम नहीं समझा सकते तो तुम्हारी विद्या का क्या अर्थ है करके? <laughs> तो ठीक वैसे वो ये वो कहने लगा लेकिन मुझे बताइए कैसे बताओ कैसे बताऊ नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ करके भाई दे देते लेकिन लड़का आप उसके लग गया दिस इज द मोस्ट शॉर्टकट अवेलेबल फॉर गेटिंग ऑल द फूड एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड तो ये शॉर्टकट मैं कैसे पकड़ूंगा इसी भावना से वो कोशिश में अगले दिन रात को फिर आता है स्वामी जी बताइए ना कि भगवान कौन है कहां है कैसे उनको मिला जाए क्या किया जाता है बताइए मुझे उन्होंने फिर उड़ा दिया उसको। तीसरे दिन उसने छोड़ा नहीं वो फिर आता है सोचता है कि लोग जैसे साष्टांग प्रणाम करते हैं तो मैं भी करके देख लेता हूं इसके फिर से साष्टांग प्रणाम कर प्लीज बताइए मुझे कैसा होगा कर अब क्या समझाए उसको करके पर उनके मन में एक आइडिया आती है ऐसी कुछ कुछ तो उसको मतलब कुछ एक उत्तर देखे जैसे हम बच्चों को कोई एक उत्तर देके जा ये ले जा चल चल निकल ऐसा तो उन्होंने क्या उत्तर किया वो ऐसे देखते देखते देखा वो बैल ये बैल की सेवा तुम करते हो बोले हां मैं करता हूं इसकी वो बैल ही तुम्हारा भगवान है जाओ भेज दिया उसको और ये लड़का देखिए बात उसे समझ में आ गई वो चला गया ये स्वामी जी वहां फिर और एक दिन रहने के बाद चले गए और एक साल के बाद में को इंसीडेंटली वापिस उसी गांव में आए वो वो तो भूल भी गए उस लड़के को लेकिन उनके आते ही ये लड़का वहां पर उनको दूर से देख करके कर दौड़ के आता है और उनके चरणों में गिर जाता है और जब वो खड़ा होता है तो उसकी आंखें चमक रही हैं और उसका चेहरा देख कर कर के यह संन्यासी समझ जाते हैं इसको ज्ञान हो गया क्योंकि इतने तो पहुंचे हुए महात्मा वो हैं कहते है, अरे तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो कौन हो तुम करके तो कहता है स्वामी जी ऐसा मत बोलिए आप ही ने तो मुझे आप मेरे गुरु हैं आप ही ने तो मुझे बताया कौन कौन मैं वही बैल चराता था अरे फिर उनको बड़ा आश्चर्य होता कि ये कैसे हो गया करके बोले आपने कहा मैंने बैल की सेवा की मुझे मिल गया समझ में आ गया सब करके अब देखिए इसी कहानी का आधार लेकर के हम यह मंत्र समझने की कोशिश करेंगे भगवान क्या है इस लड़के को कुछ नहीं मालूम तो वो तो अंधकार में है ठीक है ना भगवान क्या है ऐसे समस्त शास्त्र पढ़ के वो स्वामी जी को सब मालूम है फिर भी वो घोर अंधकार में क्यों है क्योंकि अभी तक उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए इतनी किताबें पढ़कर इतना सब कुछ विद्या ग्रहण करके भी अगर वह विद्या उन्हें वह ज्ञान नहीं दिलवा पा रही या उनको उसका ज्ञान नहीं हो रहा तो वह ज्ञान तुच्छ है तुझे बेकार इसलिए वो तो और भी घोर अंधकार में है क्यों क्योंकि उन्होंने इतने शास्त्र पढ़े हैं कि जब वो एक चीज करने जाते हैं तो उस पर उनका ऐसा पक्का विश्वास नहीं है कि यह करने से मुझे मिल जाएगा करके वह घबड़ाते हैं पता नहीं मिलेगा कि नहीं दूसरे शास्त्र में तो ऐसा ऐसा कहा है होता है कि नहीं हम बहुत कर, जिसको ज्यादा बुद्धि होती है ना उसमें डाउट भी बहुत ज्यादा होते हैं और जो सिंपल होता है ना हृदय का उसको कोई डाउट नहीं होता उस लड़के को कोई डाउट नहीं गुरु ने बता दिया कि बैल तेरा भगवान है उसने कोई प्रश्न नहीं किया ये भी नहीं कहा कि लेकिन स्वामी जी वो तो अमुक जगह पे तो ऐसा बोला है बैल कैसे भगवान हो सकता है नहीं नहीं नहीं नो सच आइडिया मान ही लिया उसने तुरंत मान लिया यही प्रक्रिया साधना की यहां पर वो बताएंगे हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आएगा करते लेकिन ये तत्व मूल तत्व बताया उन्होंने कि विद्या अविद्या में तो अंधकार है लेकिन केवल विद्या में वो और भी घोर अंधकार हो सकता है उसके बारे में बता रहे हैं वो होता है एक और अनुभव मैं बताता हूं मेरे साथ हुआ था मैं बनारस में कई साल रहा तो बारह जनवरी को मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नेशनल यूथ डे पर स्वामी जी के ऊपर बोलने के लिए करीब चार बार मैं गया पूरा नाम नहीं याद वो बैठे थे मेरे बगल में और प्रेसिडेंशियल एड्रेस लास्ट में होता है मैं एक घंटे तक उनको वहां पर स्वामी जी ने जो नचिकेता की श्रद्धा कठोपनिषद में कही है और उसकी व्याख्या स्वामी जी कैसे बताते हैं उसके बारे में मैंने उन बच्चों को वहां पर वो सब सुनाया वो सब सुनने के बाद में वो डीन जब उनकी बारी आई तो खड़े हुए और कहा कि स्वामी जी के बोलने के बाद मेरे लिए कुछ कहने को रहा नहीं इसलिए मैं और आपको अधिक बोर नहीं करूंगा और यह कह करके वो बैठ गए प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद में जो गाड़ी मुझे छोड़ने जा रही थी उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर मिश्रा का घर बीच में पड़ता है तो वो आपकी गाड़ी में चलेंगे आपको कोई आपत्ति नहीं मैंने कहा नहीं कोई आपत्ति नहीं बड़ी अच्छी बात है तो हम दोनों साथ में गाड़ी में बैठे जैसी गाड़ी वहां से निकले तो डॉक्टर मिश्रा ड्राइवर को कहते हैं देखो भैया पहले स्वामी जी को छोड़ेंगे फिर मेरे मुझे छोड़ना वो बोला सर लेकिन आपका घर तो यही बगल में है गेट के बाहर और स्वामी जी को तो पांच किलोमीटर जाना है हमको अंदर बोले अरे मुझे स्वामी जी से बात करनी है तुम चलो ना निकले हम फिर वो मुझे रास्ते में कहते हैं स्वामी जी चालीस साल यह कठोपनिषद मैंने इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है पढ़ा है परीक्षाएं दिलवाने के लिए मैं पीएचडी का गाइड भी हुआ करता था और कितने ही बच्चे मेरे ही गाइडेंस में इसी कठोपनिषद को लेकर के उनको भी पीएचडी मिल गई लेकिन आज पहली बार समझा कि कठोपनिषद में वो जो श्रद्धा बताई है उसका असली अर्थ क्या है करके विद्या है सब सीखी है डिग्री मिल गई सरकार ने लेबल दे दिया कितनी सैलरी उनको मिली लेकिन उस विद्या का कोई अर्थ नहीं क्यों ठाकुर उसको बिल्कुल सिंपल बात कहते हैं वो क्या कहते हैं आम के आम का एक्सपर्ट आपको आम के कितने वरायटी होती है कौन से वैरायटी का पेड़ कितने हाइट तक जाता है कितना फैलता है कितने पत्ते होते हैं एक डाल पे कितने आम लगते हैं ये सब विद्या आपको बता सकता है लेकिन बीश्योर उसने कोई आम कभी खाया नहीं होगा ठाकुर क्या कहते हैं आम खाओ बेटा डाल पत्ते गिनो मत तो शास्त्र तो पढ़ लिए किताबे तो हजारों लाखों पढ़ ली लेकिन जीवन में कुछ नहीं उतारा बहुत होता है मैं देखा है कई भक्तों में मैंने देखा है स्वामी जी हमने वो भी पढ़ लिया वो हाँ वो भी पढ़ लिया हाँ उनके यहां भी जाते थे हमने वो उनका भी सब साहित्य पढ़ लिया लेकिन साधना की बात आती है तो कुछ नहीं करते इसलिए वो जितनी भी किताबें पढ़ेंगे सब कुछ करेंगे उनकी सारी की सारी विद्या धरी की धरी रह जाएगी क्योंकि वो तो घोर अंधकार में है जो असली बात कही उसका तो कुछ वही नहीं आपको कहा गया दूध तो दूध का तो तभी फायदा है ठाकुर कहते हैं कि दूध तो पीना पड़ेगा तब तो समझ आएगा पी करके रिष्ट पुष्ट होंगे तो दूध किसे कहते हैं वो समझ में आएगा नहीं तो केवल सफेद कोई द्रव्य दे दिया तो वो दूध थोड़ी बन जाता है तो शास्त्र ने कह दिया कि आत्मा है और आपने पढ़ लिया फिर आपने दसों उपनिषद पढ़ लिए उसके ऊपर में शंकर भाष्य पढ़ लिया इतना ही नहीं आपने गीता भाष्य पढ़ लिया आपने गीता के ऊपर लिखी हुई जितनी टीकाएं सब पढ़ ली लेकिन आत्मा की खोज कभी की ही नहीं तो आप तो घोर अंधकार में है यही ऋषि हमको बता रहे हैं अंधम तम प्रविशंति ये अविद्या वो तो बिल्कुल ठीक है कि जो अज्ञान में है वो तो अंधकार में है निश्चित रूप से लेकिन जो केवल विद्या में है मतलब वो प्रोसेस को पकड़ के बैठा हुआ है लेकिन साधना कभी नहीं करता वो तो घोर अंधकार में है जो तो सोया होता है ना उसको जगा सकते हैं आप लेकिन जो व्यक्ति सोने का भान करता है कि मैं सो रहा हूं भाई साहब उसको नहीं जगा सकते आप ये हजारों किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा है जो सोने का भान कर रहा है उसको नहीं जगा सकते आप उसको कुछ नहीं बता सकते क्योंकि जैसे ही बताएंगे वैसे ही उसके वो डाउट शुरू हो जाएंगे ये तो बोल गया वो दूसरे वाले इसमें तो ऐसा लिखा था वो दूसरे एक स्वामी जी का लेक्चर हम सुनने गए वहां तो उन्होंने ऐसा बताया था और ये ऐसा बता रहे हैं अब किसका माने ये सच है या वो सच है अरे छोड़ो कुछ नहीं इतने बड़े प्रकांड विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 24 साल की उम्र में वो बी के वो डी डी मुझे सुना रहे थे 24 साल की उम्र में बीएचयू में लेक्चर देने आए थे पांच हजार व्यक्ति खड़े होकर के उनका लेक्चर सुन रहे थे और ऐसे अद्भुत भाषा उनकी और ऐसा उनका एक्सप्लेनेशन सबके का हो गए लेकिन वही इतना शास्त्र पढ़े हुए सारी पृथ्वी पर उनका सम्मान है भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति भी रहे लेकिन जीवन के अंत में एक साल क्या हुआ पता है आप वो कोई नहीं जानता पागल हो गए लोग पूछते जब उनको पूछते कहते थे भगवान वगैरह कुछ नहीं है नो आत्मा नो एवरीथिंग इज नॉन क्योंकि ये गीता एक कुछ कहती है तो वो सांख्य और कुछ कहता है वो ये वाला शास्त्र और कुछ कहता है ये सब टोटल कंफ्यूजन है ये है जो केवल विद्या में रत है विद्यायाम रता हा। वो तो घोर अंधकार में है उनको कुछ भी नहीं मिला इसलिए याद रखिए सिर्फ इससे नहीं उसका कुछ काम करना पड़ेगा बता रहे हैं अगला दे मंत्र देखिए ये तीन तीन मंत्र का साधना की एक पद्धति है इसी इसमें तीसरे इसमें साधना बताई है अन्य विद्य अहुर्द शुश्रुम धीराण ये नीच चक्षिरे यहां ये बता रहे हैं ऋषि विद्य मतलब विद्या के द्वारा अन्यत आहूहू मतलब ऐसा कहा गया है कि विद्या के द्वारा कुछ दूसरा ही फल होता है और फिर कहा अविद्या के द्वारा कुछ दूसरा ही होता है फल जैसे विद्या का रास्ता पकड़ोगे तो यह फल होगा अविद्या का रास्ता पकड़ोगे तो यह फल होगा ऐसा बताया है इति इतिशुश्रुम हमने सुना है किनसे धीराणाम जो धीर व्यक्ति है उनसे हमने ये सुना है नहा यस, ये ये मतलब जिन्होंने नहा मतलब हमको है तद विचक्षिरे इस बात को हमको समझाया है इतना ही इसका अर्थ है यही मंत्र बाद में फिर एक बार आने वाला है सिर्फ उसमें शब्द बदल जाएंगे इतना ही वो ये बताना चाहते हैं क्या हमने ये जाना है कि क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया जो अविद्या में रथ है वो तो अंधकार में जाएगा लेकिन जो विद्या में रत है वो तो घोर अंधकार में जाएगा और इसलिए बता रहे हैं कि विद्या का फल अलग होता है अविद्या का फल अलग होता है ऐसा हमने विद्वान लोगों से सुना है जिन्होंने हमको समझा के बताया है करके इसके बाद अब उपाय बता रहे हैं साधना बता रहे देखिये विद्याचा विद्यादो भय सह अविद्य मृत्युम तीर्थ विद्या अमृतम अश्नुते वो कह रहे हैं ये दोनों चीजों का सहारा लेकर के आप मुक्त हो जा सकते हैं वो कह रहे हैं कि विद्या च अविद्या चो यहा तद उभयम् सह उसका दोनों का एक साथ अनुष्ठान करेगा विद्या का और अविद्या का तो वो मुक्त हो जाएगा कर बताया कि अविद्या के द्वारा या विद्या के द्वारा अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर जाएगा और विद्या के द्वारा अमृत अवस्था में पहुंच जाएगा ये कैसे है यह गहन है ऋषि ने तो कह दिया क्योंकि उनको व्याख्या नहीं कर रही डिटेल तो मैं आपको दूंगा या दूसरे व्याख्याकार देते हैं ऋषि का काम है मूल तत्व बताकर के छोड़ देना क्यों क्योंकि यह बातें अनंत काल के लिए टिकेंगी दीज आर इटर्नल ट्रुथ्स जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता समय के अनुसार से काल परिवर्तन होने के कारण सामाजिक परिवर्तन होने के कारण व्याख्या बदल सकती है लेकिन मूल तत्व तो क्या है विद्या में कुछ ऐसी चीज है और अविद्या में कुछ ऐसी चीज है जिनको दोनों को मिला करके जब साधक अपने साथ में चलता है तो उसको ज्ञान हो जाता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे वो जो कहानी स्वामी जी ने हमको सुनाई और मैंने आपको थोड़ा सा विस्तारित उसको बताया उसी कहानी के पात्रों को लेकर के हम उसको समझेंगे कोशिश करेंगे वह जवान लड़का वो अविद्या में था और यह सन्यासी विद्या वाले हैं विद्या में रहता है बहुत सब शास्त्र जानते हैं शा, वह स्वामी जी के कारण उसको थोड़ी सी विद्या मिली थोड़ी सी विद्या मिली उसको क्या जो उस बैल की सेवा कर वही तेरा भगवान है यह ज्ञान उसको उसको पहले मालूम नहीं था भगवान कौन है क्या है लेकिन उसको पहला ज्ञान क्या मिला मतलब अविद्या में क्या अवस्था है उस लड़के की क्या अवस्था है कि उसने कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़े लेकिन उसके अंदर में क्या है जिज्ञासा और एक प्रामाणिकता सिंसियरिटी एक सरल भाव है उसको वो ट्विस्ट नहीं करता कभी बिल्कुल सरल भाव अभी तक तो उसको आवश्यकता नहीं थी इसलिए वो पूछता भी नहीं था और जानने की कोशिश भी नहीं करता था इसलिए वो अंधकार में है वो तो एक प्रसंग ऐसा आ गया कि वहां पर उसने सब देखा इसलिए वो पूछने आता जो विद्या वाला है दूसरा तो गांव के इतने लोग थे किसी ने तो यह प्रश्न नहीं पूछा स्वामी जी को उसी लड़के ने पूछा क्यों क्योंकि बाकी गांव वाले तो सब पढ़े लिखे विद्या वाले हैं उनको नहीं प्रश्न आया कि ये स्वामी जी को ऐसा और इनका ऐसा क्या अंतर है करके क्यों वो कहा अरे वो तो जानते हैं हम देखिए हम सोचते हैं ना हम तो जानते हैं जी तो फिर क्या पूछना तो अविद्या में एडवांटेज क्या है नहीं जानना यह भी एक बड़ा एडवांटेज है क्योंकि इस नहीं जानने में यह है कि आपको जानने की जिज्ञासा है और जिसे तो आप जानते ही नहीं इसलिए आपकी जिज्ञासा उसमें एक तीव्रता है वह जिज्ञासा की जो तीव्रता है उसी को कह रहे हैं कि अविद्या से हमको लेना हमें मालूम नहीं है तो उसकी जो तीव्रता है वह तीव्रता को हम लेंगे अविद्या से और विद्या से क्या लेंगे वह जो शास्त्र पढ़ करके हमने जाना कि भगवान ऐसा है करके वह लेंगे इस तीव्रता को और उस ज्ञान को जब जोड़ देंगे तो आपको अनुभव क्यों नहीं होगा जैसे उस लड़के को हुआ जैसे उसको बताया गया कि ऐसा है उसने सब छोड़ दिया कोई तर्क नहीं किया कोई वितर्क नहीं किया कोई प्रतिप्रश्न नहीं किया वो क्या लग गया उस बैल की सेवा करने अगर ये भगवान है और इसकी सेवा करने से मुझे घर बैठे बैठे सब खाना भी मिल सकता है तो मैं फिर वही करूंगा यह करना है ठाकुर के पास इतने सारे बच्चे आते थे कितने सब लड़के आए लाटू भी आया वो तो बिल्कुल सहज सरल था उसको कुछ नहीं कहते ठाकुर ने कहा तू जब, कर। जब करता था बस इतना ही नहीं उसको बेचारे को ऐसा था कि वो शाम को एक दिन सोया हुआ दिखा ठाकुर इतने गुस्सा हो गए डाटा। अगले दिन देखा फिर शाम को सोया हुआ है बहुत नींद आती थी बेचारे को अब सोच करके देखिए कलकत्ता से पैदल आता था वो दक्षिणेश्वर में कहा रामचंद्र दत्त रहते थे वहां से वो पैदल चल करके दक्षिणेश्वर में आता था वो भी सर के ऊपर टोकरी रख करके श्री कृष्ण के लिए जो भेंट वस्तु रामचंद्र दत्त ने भेजी होगी वो लेकर के वहां आता था तो स्वाभाविक है थक जाता होगा वो थक करके सो जाता है शाम को और श्री राम कृष्ण उसको डांटते हैं ये आके इतना ही नहीं एक दिन तो वो ऐसे हो गए आग बबूले कि बोले भाग जा फिर कभी नहीं आना मेरे पास में धक्का मार के बाहर निकाल दिया उसको वो बेचारा रोता रोता गेट के पास पहुंचा वो तो उसका भाग्य अच्छा था कि सामने से नरेंद्र आ रहा था नरेंद्र ने पूछा लेटो क्या हुआ बोले ऐसे ऐसे कह दिया मेरे को बोले जाने फिर नहीं आना करके अरे वो तो ऐसा कहते हैं चल मेरे साथ करके हाथ पकड़ के ले आया और नरेंद्र ने जिसको बोलते हैं ना कि मध्यस्थी करके झगड़ा मिटा दिया और कहा छोड़ दीजिए बच्चा है अज्ञानी है कुछ समझता नहीं है और आप नहीं इतने बड़े आप आदमी है तो आप नहीं कृपा करेंगे तो कौन करेगा इसके ऊपर ठाकुर हंसते हैं अच्छा ठीक लाटू महाराज सारे जीवन कहते थे नरेन ने मुझे बचा दिया लोरेन आमा के बाछ लेकिन लोरेन कैसा, ये कैसा था लाटू सहज जैसा बोला वैसा करो उनके जीवन के उसमें स्मृति कथा में वो वो प्रश्न नहीं करता उसको बोला उसके मन में कुछ काला है कुछ गड़बड़ हो सकता है करके देख करके ठाकुर ने उसको एक दिन देखा वो जब कलकत्ते से आया ना तो ठाकुर ने देखा उसके चेहरे पर एक काली वो समझ गए वो कहा देखो तुम्हारे मन में कुछ चक्कर हुआ है मैं जानता हूं करके तुम ऐसा करना वापस जाते वक्त में और यह याद रखना जब भी आओगे और जाओगे कलकत्ता मतलब कलकत्ते से आना और जाना जिस गली में शराब की दुकान होगी उस गली में घुसना ही नहीं उसके बाद एक महीने की भयंकर तपस्या आरंभ हो गई लाटू की गुरु ने कहा उसने सुन लिया उसने कोई तर्क नहीं किया कोई कुछ नहीं किया वो सीधा करता चला गया जिस गली में झांक के देखता था वो अगर उसको दारू की दुकान दिखती थी वो छोड़ छोड़कर दूसरी गली खोजता कितना बड़ा अंतर चल करके बेचारा आता था एक दिन रामचंद्र दत्त ने उसे टोकरी लेकर के भेजा तो वो इस तरह से वो दारू की दुकानों को छोड़ते हुए आते आते उसको इतना समय लग गया उससे पहले ही रामचंद्र दत्त वहां पहुंच चुके थे कहा लेटो कहाँ है तब लेटो आया वो डांटने लगे रामचंद्र दत्त उसको लेकिन श्री रामकृष्ण तो समझ गए करे नहीं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे बैठ जा बोले लेकिन बात क्या हुई आप कुछ डांट नहीं रहे इतनी देर से कहा घूम रहा था पता नहीं बोले नहीं वो घूम नहीं रहा था मैंने उसको जो बताया वही वो कर रहा था नहीं क्या बताया करके वो छोड़ दो वो उसके और मेरे बीच में है रामचंद्र दत्त को नहीं समझाया उन्होंने बाद में शाम को फिर बुला करके कहा लेटो वो करने की जरूरत नहीं है तुम सिर्फ क्या करना दारू की दुकान देखने से मेरा नाम लेना शुरू करना बाकी ठीक हो जाएगा अब श्री पहले भी बोल सकते थे लेकिन बाद में क्यों बोलते हैं क्योंकि वो लाटू की सिंसियरिटी को टेस्ट कर रहे थे कि जो मैं कहता हूं वो बिल्कुल करता है ठीक जैसे बताया वैसे हम भी साधना में उतरते हैं साहब ठाकुर हमको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो हम साधना करते वक्त में 500 प्रश्न करते हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं शॉर्टकट मारते हैं सिंसियर नहीं है इसीलिए तो मुश्किल हो जाती है करके क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं बोल दिया ठाकुर ने ऐसा करो ना यार और जो ऐसे सहज भाव से करेगा उसको क्यों नहीं भगवान मिलेगा यही चीज वो बता रहे हैं विद्या में एक एडवांटेज है कि भगवान क्या है ये जाना जा सकता है और अविद्या में क्या एडवांटेज है ज्ञान न है होने न होने के कारण पहला पहला ज्ञान होने से जो एक उत्साह रहता है वो उत्साह उसमें है उस उत्साह को और इस ज्ञान को जब जोड़ देंगे तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे यही ऋषि यहां पर बताना चाहते हैं और एक वहां का प्रचलित उस जमाने में जो एक प्रचलित धारणा थी उसके बारे में ये अगला मंत्र आ रहा है जैसे विद्या और अविद्या उस जमाने की ये प्रचलित बात है क्यों क्योंकि लोग वेद जानते हैं वेदों के सब क्या बोलते हैं विधि विधान जानते हैं ये सब ये विधि वो विधि सब जानते हैं वो विद्या में रतन है और जो इस विधि को नहीं जानता वो विद्या अविद्या में रहता है इसी को लेकर के एक उदाहरण उन्होंने दिया और कहा कि इस इस तरह से अविद्या का जो मूल भाग है उसको लेकर के और विद्या का जो भाग है वो लेकर के उससे आप चल सकते हैं वेदांत का एक और अद्भुत महत्व तत्व यहां पर प्रचन्न भाव से सिखाया गया स्वामी जी इसको करके कहते हैं वेदांत से देर इज नथिंग हंड्रेड गुड और हंड्रेड बैड इन दिस वर्ल्ड ऐसा कोई भी चीज नहीं है ऐसी जगत में कि जो 100 प्रतिशत अच्छी है या 100 प्रतिशत बुरी है उसमें अच्छा और बुरा का मिश्रण हो गया है कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ फायदे वाला कुछ फायदा नहीं देता ऐसा उसमें से जो फायदे वाला है उसको लेकर के ही चलना है जैसे ये मुझे भी एक बार, बार मालूम पड़ा जब हम सांख्य तत्व ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ रहे थे तो वहां पर मूल कपिल मुनि का जो सांख्य तत्व है वहां पर बताया गया कि सत्व रज और तम ये तीन गुणों में हर गुण के दो लक्षण होते हैं उसमें से एक फायदे वाला होता है और एक बंधन कारक होता है तो जो फायदे वाला है उसी गुण से उसका उठाया उसका फायदा लेना चाहिए जैसे तम हमारी एक धारणा हो जाती है कि तमो गुण ये बिल्कुल खराब है करके नहीं ऐसा नहीं याद रखिए कि तमो गुण का एक बहुत बड़ा महत्व है इसी तमोगुण के आविर्भाव से आपको नींद आती है अगर वो तम तमा निकल गया पूरा का पूरा ही छूट गया तो रात को सोना बंद हो जाएगा आपका और फिर आपको परेशानी क्योंकि अगले दिन आपको काम करना है आप काम नहीं कर पाए जाए आपका शरीर थक जाएगा इसलिए तमोगुण का भी एक फायदा है तो हर चीज में कुछ फायदा है कुछ नुकसान है वही बात यहां ऋषि बता रहे हैं कि विद्या में भी ऐसा कुछ है और अविद्या में भी फायदे वाली कुछ चीज है उसको दोनों को पहचान करके जब जोड़ दिया जाता है तो उससे आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वो बता रहे और एक ऐसी प्रचलित धारणा उसके बारे में अगले तीन मंत्र आते हैं एक साथ में लेंगे मेरे पीछे बोलिए अंधम तम प्रविशंती ये असंभूतिम उपास तथो भूय इवते तमो यौ सूत्यामता अहुस अहुरअसंभवात्तिशु्रुमधीरा नच चक्षिरे संभूतिंच च विनाशेद भय सह विनाशेन मृत्युम तीर्ता संभूत्यामृतम अश्नुते ये बात सिंपल तीनों मंत्र सिमिलर हैं इसलिए उसको हम एक साथ ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाले तीन मंत्रों उसमें केवल शब्द क्या थे विद्या और अविद्या यहां पर दो नए शब्द उन्होंने डाले हैं दो नई प्रचलित बातें उसमें आती है एक कहा सम भूति और एक को कहा असंभूति और जब दोनों को मिलाने की बात की तो वहां पर विनाश शब्द लाया है उन्होंने विनाश और संभूति मतलब असंभूति को विनाश के रूप में कहा जा रहा है शंकर भाष्य में उन्होंने कहीं अ और कहीं निकाला है और कहीं अ डाला है मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा ऋषियों ने जैसा कहा है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं भगवान शंकराचार्य का उस वक्त में धर्म प्रस्थापन का बहुत बड़ा दायित्व उनके कंधों पर उनके गुरुदेव ने चढ़ाया था वहां पर भगवान बुद्ध के अनुयाई एक अनात्मवाद लगा करके पूरे समाज को उन्होंने अलग अलग अपने तरीके से भ्रष्ट कर दिया था उनके समाप्ति के कारण समाज में उस वक्त में फिर यही कर्मकांड कांड अग्निहोत्री करो ये करो वो करो यही यज्ञयाग करो ऐसा लेकर के एक एक नया दल खड़ा हो गया था कि यही वैदिक धर्म है करके इन दोनों को उनको हटा करके वेद के जो मूल विचार हैं या जिसके लिए वेद कहा जाता है वह यह आत्म तत्व इसका प्रतिपादन करके समग्र मानव के समग्र रखना है वह उनका बड़ा दायित्व उनको पालन करना था और इतनी छोटी उम्र में उसके लिए वो संकल्पित होकर के वहां पहुंचते हैं लेकिन देखिए इन सब से लड़ाई करते वक्त में किसी एक व्यक्ति समाज का वो व्यक्ति प्रचलित है, है। रास्ते अपनाने पड़े वहां पर उन रास्तों में उनको अपनाने के लिए अद्वैत वेदांत का ही सहारा लेना पड़ा वेदांत में द्वैत विशिष्टाद्वैत और अद्वैत ऐसी तीन विभाग किए जाते हैं केवल विचार के माध्यम से तो उनमें अद्वैत ही केवल इन सभी जो तर्क लगाए जा रहे हैं वेदांत के विरुद्ध में आत्म तत्व के विरुद्ध में उसका खंडन कर सकते हैं इसका विश्वास होने के कारण ही और उस संन्यास धर्म का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने अद्वैत वेदांत का सहारा लेते हुए शास्त्रों की व्याख्या उस जमाने में लोगों को समझाने के लिए दी है पंडितों को समझाने के लिए और उसमें वो सक्सेसफुल हुए इसलिए उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है उस चीज का तो याद रखिए जहां पर मैं भगवान शंकराचार्य के वाक्य से अगर थोड़ा सा हट रहा हूं तो मैं मेरी कोई औकात ही नहीं शंकराचार्य के एक कण के धूल भी मैं नहीं लेकिन मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं कि उनका जो एक सामाजिक पर्पज था वो पर्पज उन्होंने किया लेकिन आज वो पर्पज नहीं है इसलिए हमको मूल क्योंकि देख जैसे कहा कि मूल मंत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता आज की सामाजिक परंपरा में इसी मूल मंत्र को हम मूल अवस्था में देख करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं इसलिए देखना है करके भू शब्द का अर्थ होता है होना भव शब्द आता है देखिए भव मतलब हो हो जाओ ऐसा भू से आता है भूति मतलब जो हो चुका है और संभूति मतलब जो सम्यक रूप से अच्छी तरह से हो गया है क्या यह जगत यह जगत जो सब कुछ है हमारे सामने दिखता है यह सब पेड़ पौधे नदी नदियां ग्रह नक्षत्र मनुष्य प्राणी पशु पक्षी सब कुछ यह भूति और यह सम्यक भूति सूत्यामृता क्या बता रहे अंधम तमह प्रविशंति ये असंभूति करके बता रहे हैं बता रहे हैं। लेकिन जो संभूति में रत है वह और भी अंधकार में है क्या बता रहे हैं असंभूति का मतलब क्या अगर संभूति का मतलब है कि यह जगत जो कि मैनीफेस्टेड ओपन तो असंभूति का मतलब हुआ कि जो अनमेफेस्टेड अव्यक्त अव्यक्त में जो उपासना करते हैं और जो व्यक्त की उपासना कर रहे हैं जो व्यक्त है इस जगत को मतलब इस जगत को ही सत्य मानते हैं सब कुछ करते हैं वो तो अंधकार में है ही करके या ये वो वो घोर अंधकार में है क्योंकि वो तो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते लेकिन जो अव्यक्त की उपासना करते हैं उन्होंने कम से कम इस व्यक्त को छोड़ करके कुछ है अलग से उसको खोजने की कोशिश की है इसलिए वो तो अंधकार में है लेकिन जो केवल इसी जगत को लेकर के बैठे हैं वो तो घोर अंधकार में है ऐसा ये बता रहे और कहा कि संभूति का एक फल होता है असंभूति का एक फल होता है ऐसा हमने सुना है धीर लोगों से वही हम आपको बताएंगे करके फिर कह रहे हैं कि सम्भूति में से कुछ ले करके और असंभूति में से कुछ ले करके दोनों को जब एक साथ मिलाकर के अपने जीवन में लाते हैं तो उससे हमको ज्ञान होगा यह मूल शब्द अर्थ को लेकर के मैंने आपसे कहा अब आप इसको हम समझने की कोशिश करेंगे महाराज सात बजे में पांच मिनट खत्म करना है कर लेंगे आज ठीक तो सम्भूति में जो रत है मतलब इस जगत में जो रत है निन्यानवे प्रतिशत व्यक्ति हम इसी जगत में रत हैं। क्यों क्योंकि हमको लगता है वही हम क्या करते हैं आंखें खोलते हैं और फिर हम पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं और फिर अपने इस शरीर को ये प्रधान समझ करके हम ये मानते हैं कि इसकी रक्षा करना इसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है उसके लिए अगर दूसरों के गले काटने पड़े उनके चीजों पर दबा के चलना पड़े तब भी चलना पड़ेगा इसके तो एम्बिशन होती है लोग दूसरों को मार करके चापलूसी करके कुछ भी करके अपना झंडा आगे गाड़ते हैं ये करते हैं वो तो अंधकार में भयंकर अंधकार में है क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि यह जो जगत दिख रहा है इसके पीछे अद्भुत ऐसी कोई चीज है जिस एम्बिशन के पीछे वो भाग रहे हैं वो पांच मिनट के लिए रहती है उसके बाद सब खत्म हो जाती है इसको वो समझ ही नहीं पाते लेकिन उस पांच मिनट की ग्लोरी के लिए वो सारी जिंदगी काट देते हैं अ लिटिल स्मॉल अप्रोबेशन कि लोग खड़े होकर के करके ताली मारेंगे तो उसको लगता है बापरे फोटो उठाए गए न्यूज रील में मैं आ गया खत्म छ महीने बाद कोई स्कैंडल आया सब डाउन खत्म हो जाता है किसी चीज में कोई कोई चीज टिकती ही नहीं आप कितने भी बड़े आदमी हो आपके आके, आके पीछे घूमने वाले ए के सेवन लेकर के आपको वो सब गाइड करने वाले भी लोग हो सकते हैं कुर्सी गई कि फिर कुत्ता भी नहीं पूछता आपको सिर्फ आप कार्ड छापते हैं उसमें लिखते हैं अमुक अमुक रिटायर्ड ऐसे ऐसे तय करके और कुछ भी नहीं कोई गली का आदमी भी नहीं पूछता जी कौन है जी आप क्या जानते हैं हम आप लेकिन इसी प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं इसी पैसे के पीछे भाग रहे हैं इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन एक भी घर में नहीं ले जा सकते कुछ नहीं कर ये गुड़गांव जब बना तो किसानों ने खेत बेचे करोड़ों करोड़ों रुपए उनको मिले उन वो ऐसे बुद्धू थे उसको बैंक में रख नहीं सकते थे ब्लैक का पैसा था और घर में रख दिया बाद में बेटों ने सामने का पैसा उड़ा दिया और पैसा खोजने गए तो पता लगा आधे से ज्यादा चूहे खा गए कोई कुछ साथ में नहीं जाता लेकिन फिर भी पागल की तरह से दौड़ता है पागल की तरह से दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है वो तो हुआ संभूति में रहता है तो भयंकर अंधकार में क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि उसके अंदर में ही समग्र शक्ति शांति सब कुछ है और फिर वो बाद में आकर के पूछता है कभी गलती से अगर किसी जगह पर किसी स्वामी जी से या कुछ से मिलता है स्वामी जी मुझे भी रिलिजन में बड़ा इंटरेस्ट है अच्छा ये तो बताइए जरा मन की शांति कैसे मिलती है करके वो ऐसे ही पूछता है टाइम पास करने के लिए करके उसको नहीं जानना कुछ करना करके लेकिन उसको क्या वो इसलिए वो अतिशय गौर में है लेकिन वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये बात समझ में आ गई कि कुछ है करके ये जगत नहीं इसके पीछे कुछ है उसको खोजने के लिए वो जो अव्यक्त अवस्था है उसके पीछे लगता है लेकिन वो अव्यक्त अवस्था ओरिजिनल अवस्था नहीं है कि जहां से ये सब कुछ आया उसकी उपासना करना बहुत कठिन है क्योंकि उसमें आप फंस करके अंधकार में जा सकते हैं इसको बोलते है, मूला प्रकृति में जाना ये टेक्निकल चीज है मैं आपको बता रहा हूं इसलिए भगवद गीता में भी द्वादश अध्याय में जब अर्जुन ये प्रश्न पूछता है कि जो अव्यक्त की उपासना करते हैं उनका क्या होता है तब भगवान डायरेक्ट बताते हैं जो देहधारी है मतलब देह बोध जिनको है वो अव्यक्त की उपासना करेंगे तो उनको बड़ा कष्ट है और तुम तो देह का बोध वाले हो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अव्यक्त के चक्कर में मत पड़ो मैं जैसे बता रहा हूं वैसी भक्ति करो काम हो जाए लेकिन ने, ने, ने, मुझे वही करना है अरे वही करके थोड़ी चलता है करके बहुत डेंजरस जगह है वो उसमें फंस सकते हैं वो जिसने किया है वो जानता है करके ये मैं ज्वाइन करने से पहले याद रखिएगा मैं जितने भी उदाहरण आपको मेरे जीवन से इधर से देता हूं केवल आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं करके ज्वाइन करने से पहले मुझे भी बड़ा शौक था मैं इसी दिल्ली आश्रम में आता था लाइब्रेरी में जिससे किताबें निकालता था और मेरे को जो किताब सबसे कॉम्प्लीकेटेड होती थी वही अच्छी लगती थी करके तो इसी लाइब्रेरी से मैंने एक वो किताब निकाली मैंने गीता की वो किसी एक सज्जन साउथ इंडियन ने लिखी थी उसमें लिखा था द डायलिटिक्स ऑफ गीता करके तो मुझे वो डायलेक्टिक शब्द बड़ा अच्छा लगा देखा लेकिन घर में ले जाकर के मैंने पढ़ी एक महीना मेरे पास में थी मेरे को एक शब्द का अर्थ भी नहीं पता लगा कि वो क्या भगवत गीता में क्या बोलना चाहता है करके ऐसा उससे कुछ नहीं होता तो करते करते फिर किताब ध्यान करते हैं अमुक करते हैं अब ध्यान करते उसकी एक पद्धति होती है लेकिन मुझे बड़ी जल्दी लगी थी मुझे समाधि लगानी है अभी जाना है सब कुछ जानना है तो उसमें पढ़ते पढ़ते देख लिया अंतिम स्तर क्या है वॉट इज द लास्ट स्टेज वृत्ति शून्य अवस्था मैं जबरदस्ती पीछे लग गया सब वृत्तियों को रोक दूंगा सब वृत्तियों को रोक दूंगा जवान लड़का था ना और जोश था जवानी में जोश होता है कुछ भी किया जाता है मेरा घर इतना छोटा तीन कमरे एक कमरे में भाई और भाभी दूसरे कमरे में मां और पिता दादी और मैं ड्रॉइंग रूम में सोते थे ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल को फोल्ड करने के बाद एक फोल्डिंग खटिया दादी के लिए खुलती थी और जो सोफा था उसको मेक बेड बना के मैं उसमें सोता था और रात को घूम घाम करके साढ़े बारह बजे एक दिन आया और ऐसे में रात को भी ध्यान करता था क्योंकि दिन में लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे करके तो उस दिन मैंने ठान ली रात को साढ़े बजे आज वृत्तियां सब बंद कर दूंगा आधे घंटे के बाद सक्सेसफुल हो गया सब वृत्ति बंद हो गई क्योंकि जैसी वृत्ति उठती थी मैं बोलता था नहीं नहीं नहीं और फिर क्या हुआ अव्यक्त में चला गया झुम अंधकार ऐसा कि मुझे मैं बेड पे बैठा हूं उसका भी कोई ज्ञान नहीं मैं हाथ से बढ़ा के अपने पैर देखता हूं हाथ देखता हूं मुंह खोजता हूं कहीं कोई स्पर्श का अनुभव नहीं भयंकर अंधकार भयंकर भय हुआ लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण को मुझे सन्यासी बनाना था ना उनकी कृपा थी <laughs> उन्होंने बचा लिया उन्होंने मन को नीचे खींचा ऐसे लगा जैसे खींच के जैसे खींचता है ना ठीक वैसे मन फाश करके नीचे आ गया पसीना पसीना हो गया दिसंबर के महीने में रात को कितनी ठंडी होती है उस वक्त में पसीना पसीना हो गया फिर एक बात समझ में आ गई वृत्तिशून्यता अभी नहीं की जाती पहले मन खूब वही करना पड़ेगा तो रुक जा उसके बाद मैंने एक महीना ध्यान व्यान सब बंद कर दिया घबराहट के कारण अव्यक्त में अगर आपको मालूम नहीं है कि अव्यक्त कैसा है और कैसे वहां तक पहुंचना होता है तो आप अंधकार में जाएंगे लेकिन ज्ञान की अवस्था कैसी है प्रकाशमय उसी प्रकाश का वर्णन देखिए आगे आने वाला है उसी प्रकाश का वर्णन तो प्रकाश है तो ज्ञान प्रकाशमय है अंधकार नहीं यहां पर ऋषि बता रहे हैं कि जो इस तरह से इस जगत को छोड़ करके उस अव्यक्त के पीछे लगे हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग वो तो डूब जाएंगे वो तो अंधकार में है वो तो अंधकार में फंस जाएंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा और जो केवल जगत को लेकर बैठे हैं वो तो घोर अंधकार में है क्योंकि उन्होंने को तो जब मालूम ही नहीं कुछ कि क्या है करके तो असंभूत असंभूति में क्या एडवांटेज है कि उसको ये मालूम है कि इस जगत के पीछे कुछ है उसकी खोज में वो जा रहा है उसका मेथड ठीक नहीं है but that knowledge that there is something behind that and i want to do it and i catch it wah aur sam bhuti mein jo rehta hai unke paas kya hai a tremendous energy and zest pakad ke rakhne ki dekhiye paise ko pakad ke rakhne ki pratishtha ko pakad ke rakhne ki jo ye jo nishtha ya dhairya hai saalon saal lage rehte hai pushte ho jati hai ye hamari family tradition hai tumne hamari खानदान की इज्जत बर्बाद कर दिया हम ऐसे डायलॉग सुनते हैं नाक काट दी तुमने हमारे खानदान ये खानदान की इज्जत इसको हम कैसे पकड़ के रखते है? ये जो पकड़ के रखने की क्षमता उसमें जो है और इसके परे कुछ है वह जान करके इसको दोनों को जब साथ में लगाएंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान जरूर होगा यह चीज यहां पर ऋषि हमको बताना चाहते हैं उन्होंने हमको बताया समग्र सृष्टि ईश्वर से व्याप्त है फिर वह ईश कैसा है उसका वर्णन करके हमको बताया डेफिनेशन दी फिर साधना बताई कि विद्या से कुछ लेकर और अविद्या से कुछ लेकर दोनों को एक साथ लेकर के चल करके आपको ज्ञान मिल सकता है असंभूति से कुछ लेकर और संभूति से कुछ लेकर दोनों को एक साथ लेंगे तो ज्ञान मिल सकता है अब वह ऋषि उस अब बा बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ईशावासी यह संहिता में याद रखती इसलिए बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है अब वह जैसे वह साधक इन दोनों का सहारा लेकर के उस अवस्था में जब पहुंचता है तो जैसे वो प्रार्थना कर रहा है देखिए अगला मंत्र हिरणमय पात्रेण सत्य सी हितम मुखम तत्व पूछन् सत्य धर्माय दृष्टये प्रार्थना कर रहा है वो क्योंकि वो ये दोनों प्रकार की साधनाओं का सहारा लेकर के जो अच्छी जो जो उचित है जो उसको लेकर के वो खड़ा हो गया वो उस द्वार पे पहुंच गया कि जहां उसे करीब करीब भगवान दिखने वाले हैं और इसलिए वो प्रार्थना करता है वो क्या कहता है हे पूषण हे पूषण उसको पूषण करके ऐसा संबोधन कर रहा है पोषण करने वाले सबका पोषण कर रहे हैं इस जगत का भी पोषण करते सब कुछ इसलिए हे पोषण सत्य धर्म मुझे दिखाने के लिए सत्य धर्माय दृष्टये हाँ। क्या करो तत्वम अपाव ऋणु तत्व को खोल करके दिखाओ क्योंकि बगैर भगवान जब तक खोल के नहीं दिखाएंगे हम नहीं देख सकते और वो कैसे भगवान है उसका वर्णन पहली लाइन में किया हिरणमये न पात्रेण चमकदार सोने की जैसी चमक होती है वैसे चमकदार पात्र के द्वारा वो जैसे ढके हुए हैं और उसके पीछे वह सत्यस्य से अपिमुखम सत्य का मुख जैसे उससे ढका हुआ है तो कहते हैं प्रभु आप खोल करके दरवाजा हमको आपका स्वरूप दिखाइए कठोपनिषद में भी वहां पर यही बात बताई गई है कि भगवान खोल करके दिखाते हैं करके वहां पर उन्हें बाद बताया ना आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते नमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस् आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम जो व्यक्ति आत्मा का वरण करता है वरण अब मैं उसके ऊपर अगर बैठ गया तो फिर और आधा घंटा निकल जाएगा इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा वर्ण शब्द आप सबको मालूम है आपकी विवाह हुआ है विवाह में आप अपने जोड़ीदार का वरण करते हैं यह शब्द हमारे यहां से वर्ण करना हम उनका वरण करते हैं जिस तरह से हम वर्ण करते हैं टोटल डेडिकेशन नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट उसे वर्ण करना कहते हैं ऐसे अगर जो व्यक्ति आत्मा का वर्ण करता है तो वो एलिजिबल हो गया लेकिन केवल एलिजिबल होने से उसको भगवत दर्शन नहीं हो जाता कब होता है तस् मतलब उसके लिए एश आत्मा यह आत्मा क्या करता है अपना अपना स्वरूप खोल करके दिखाता है जब तक वो अपना स्वरूप खोल करके नहीं दिखाएगा उसको नहीं दिख सकता बोले लेकिन भग उसको वो दिखाता है उसी को भगवान कहते हैं क्या कहते हैं ठाकुर कहते हैं कि बोले कृपा तो सब समय चल रही है कृपा की हवा जो अपनी नाव की पतवार खोल करके उसमें डाल देगा उसको वो हवा मिलती है वो जो नाव की पतवार खोल करके डालना तो आपके जीवन की पतवार आप उस कृपा में खोल के डालेंगे तो आपको उस कृपा की हवा मिलेगी तो आप आगे बढ़ेंगे लेकिन वो भगवान की हवा है वो चलती है उसी के माध्यम से यही पर वो कर रहे हैं कि अरे हे प्रभु तुम्हारा मुख्य चमकदार पात्र से ढका हुआ है हे प्रभु तुम कृपा करके उसे खोल करके मुझे दिखाओ ये वो प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना करने के बाद में उन्हें ज्ञान हुआ क्योंकि भगवान ने दरवाजा खोल करके दिखाया अब इस शरीर को रख करके क्या करना कुछ साल गुजारे होंगे अब शरीर छोड़ दिया उन्होंने वो शरीर जो छोड़ दिया उसका वर्णन कर रहे हैं देखिए पूषण ने कर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह, व्यूह रश्मिन समूह तेज ते ये रूपम कल्याणतम तत् पश्या यो असौ असौ मैंने संधि विच्छेद करके सुनाया था यो सा वसौ ऐसा शब्द है बोलिए अच्छा यो सा वसौ पुरुष सोहम ये उसको ज्ञान हुआ वो कह रहा है पूषण हे पूषण और फिर पूषण किए विशेषण दिए हैं पूषण आप कैसे हैं एक अकेले चलने वाले आप एक ही है ये अकेले चलने वाले हैं लेकिन यम सूर्य प्रजापति इन सबको आप चलाते हैं करके आपकी जो रश्मि का समूह है आपके जो प्रकाश का समूह है है ना उसका जो तेज है वो उसको ढक के रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा इसलिए वो क्या कह रहे जरा थोड़ा सा हटिए करके फिर कह रहे कि रूपम किल्याणतम अभी मैं आपको याद दिलाता हूं इस, इसका और ग्यारहवे अध्याय में भगवद गीता में अर्जुन बाद में ठीक वैसी बात करता है जब वो विश्व रूप दर्शन देखता है ना तो बहुत घबरा जाता है इतनी सब चीजें देख करके तो भगवान को बोलता है कि प्रभु आपका जो द्विव्य द्विभुजारी जो रूप है ना वो मुझे दिखाई है वो कल्याण रूप है मतलब वो शांत रूप है उसको मैं देख सकता हूं ये अब मुझे डर लग रहा है इससे इस चीज से, इस से वैसे ही यहां पर वो ऋषि कह रहे हैं कि आपका वो प्रचंड चमकदार जो रूप है ना उसकी बजाय ये रूपम जो तुम्हारा रूप कल्याण तमम जो कल्याण तम रूप है तत् पश्यामी मैं उसको देख रहा हूं है यहास जो ऐसा है असौ पुरुष ऐसा जो पुरुष है सह अहम अस्मी मैं वही हूं ऐसा उसको अनुभव हो रहा है वह ऋषि अपनी अनुभूति की बात बता रहा है वो जो वैसा पुरुष है वो मैं ही हूं ऐसा वो अनुभव कर रहा है करके अब उसने देह छोड़ दिया जैसे वो देह के बाहर खड़े होकर के वो, करके, वो देख रहा है देखिए क्या देखता है वायुर अनिलम अमृतम भस्मातम शरीरम ओम क्रतो तो स्मर कृतंग क्रतो क्र तो स्मर कृतंग स्मर ये तीन बार एक ही बात को कह करके जैसे इति कर रहे हैं करके विषय समाप्ति करीब करीब हो गई करके मदार है जैसे वो देखता है कि सब जो पंच महाभूत है तो वायु अनिल अनि ये सब शब्द है केवल अमृतम अथ इदम शरीरम शरीर शरीर सब भस्म हो गया चिता में चढ़ाया गया सब भस्म हो गया उपनिषद में आता है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसका शरीर वो क्या होता है उसको अंत में तो उसमें वहां कहते हैं न तस्य प्राणा उत्क्राम अंति अत्रुबली अंत यही पे सब खत्म हो जाता है आप और हमारा कैसा है कि जब शरीर छूटता है तो प्राण कांपते हैं इसलिए हमको कष्ट शरीर को कष्ट होता है वो शरीर से छोड़ करके जाता है क्योंकि उसे कहीं जाना है क्योंकि दूसरा शरीर पकड़ना है किसी लोक में जाना है कुछ करना है करके लेकिन इस ज्ञानी व्यक्ति के लिए तो कुछ लोक भोक कुछ नहीं उसका पहले ही वो तो अनंत इसमें विलीन है शरीर तो अपनी लाइन से चल रहा है इसलिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इसलिए उसको कुछ प्राण उत्क्रमण नहीं करते ऐसे ही हो जाता है मैंने अपनी आंखों से ऐसे दो महान पुरुष ब्रह्म ज्ञानियों को देखा बन विहारी महाराज जिनके बारे में मैंने बताया उनका मृत्यु का समय हमने देखा उनको हम मानते थे और मृत्यु से तो और भी प्रमाणित हुआ एक बार उनकी तबीयत खराब हुई तो हम उनको अस्पताल में भर्ती किए सारा जीवन उन्होंने दूसरों की सेवा की तीन दिन बेहोश रहे चौथे दिन जाग गए और फिर हंसते हुए उनके सेवक को कहते हैं इस बार नहीं जाऊंगा बोले कैसे बोले मैंने ठाकुर को बोल दिया सारा जीवन दूसरों की सेवा की है किसी की सेवा लेते हुए नहीं जाऊंगा तो ठाकुर ने कहा हां वैसा ही होगा इसलिए डोंट वरी तुम मेरी सेवा कर रहे हो ना मैं नहीं जाऊंगा अभी नहीं जा रहा करके ठीक एक साल के बाद में जून उन्नीस में सुबह सुबह मुझे दौड़ करके खबर आई ऑफिस में कि जल्दी से आ जाओ महाराज शाह चले गए हम दौड़ करके गए फिर वो कहानी सुनी उनका एक सेवक था महाराज ऐसे तगड़े थे बिल्कुल सॉलिड बॉडी वैसे ही 110 केजी उनका वेट था लेकिन उनके पैर हाथ पत्थर की तरह से सॉलिड थे घुटने मुड़ते नहीं थे इसलिए उनका बेड भी ऊंचा होता था उनकी कुर्सी भी ऊंची सब कुछ ऊंचा ऊंचा क्योंकि वो घुटने नहीं मोड़ पाते थे तो उनको वो ऊंची वाली व्हील चेयर में बिठा करके ठाकुर का दर्शन करा करके वो सेवक वापिस कमरे में लाया तो वो ऐसे बेड पर अपना पार्श्व भाग ऐसे टिका करके बैठे और सेवक को बोलते इस तरह पैर उठा दे तो तो वो सेवक को ऐसे दो पैर उठाते हैं तो वो ऐसे टर्न मारते हैं और लेट जाते हैं और वो सेवक टेबल पे कुछ काम करने लगता है उसकी पीठ है महाराज की तरफ को वो सडनली उसको लगता है कि चक्कर है कुछ करके इसलिए घूम करके देखता है तो महाराज की आंखें बंद है हाथ स्थिर ऐसे पड़े हैं और बोले सास उठी मतलब देखा कि छाती उठी फिर छाती नीचे गई तो उसने सोचा शायद ठीक ही तो है फिर देखा छाती उठी फिर छाती नीचे गई पता नहीं क्या उसको लगा और एक बार देखूं करके लेकिन उसके बाद छाती उठी नहीं बड़ी देर हो गई छाती उठी नहीं तब वो घबरा गया दौड़ के बाहर आया और चिल्लाने लगा फिर वो वहां से दूसरे स्वामी जी आए फिर वो एक डॉक्टर वहां से जा रहे थे इंसिडेंटली उनको बुलाया गया उन्होंने बहुत कुछ किया वो इलेक्ट्रोड लगाए सब कुछ किया कुछ नहीं फिर कहा कि वो तो गए करके न तस् प्रणा उत्क्राम अत्र समूह वली उनके वह पंचप्रायसी सिंपली जिसको बोलते हैं ना हम जैसे कहते हैं एक इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ कर दिया स्विच ऑफ हमारे यहां स्विच ऑफ नहीं होता है वो जबरदस्ती खींच के उसको शरीर से बाहर निकालते इसलिए बहुत कष्ट होता है शरीर में ये होता है वो होता है हमको भी कष्ट हमारे रिलेटिव को भी कष्ट नहीं इनका कुछ नहीं तो सिंपली ऐसे है आंखें खोल करके बैठे उसके बाद में स्विच ऑफ बेलगुरिया में शिवदास महाराज थे वो भी ऐसे ही गए माता जी ने उनको वहां पर चेयर में बैठे उन माताजी ने एक लाके दिया बूढ़ी माताजी जी ने गर्म गर्म पैटिस महाराज आप खाइए करके वो रख दो मैं बाद में खाऊं वो जब चली गई ठाकुर के मंदिर में प्रणाम करने तो वो फिर सेवक को कहते क्या लेके आई है बोले पैटिस लाइए महाराज लेंगे आधा काट के दे तो वो अब अपना प्लेट में ऐसे आधा काटने गया काट करके उसने प्लेट ला सामने रखी महाराज पैटिस महाराज की आंखें खुली है महाराज सोफे पे बैठे हैं कोई रिएक्शन नहीं मुंह के सामने ले गया महाराज पैटिस नो रिएक्शन उन्हें ऐसे उनके कंधे पे हाथ लगाया गर्दन गिर गई खत्म अत्रूली अंत फिनिश यही चीज यहां बता रहे हैं वो ज्ञानी पुरुष का क्या होगा उसके पंचभूत वहां पर विलीन हो जाएंगे शरीर उसका भस्म हो गया और कह रहे कि याद करो हे बुद्धि याद करो क्या क्या तुमने किया क्या क्या तुमने किया करके ओम कृतोस्मर कृतम स्मर ओम कृतोस्मर कृतम स्मर करके यहाँ बता रहे हैं उसके बाद में इतना ही नहीं क्योंकि वह ऋषि हमारे लिए बता रहे हैं ना इसलिए वो हमको फिर बताते हैं अंत में देखिए अग्ने न सुप था राय अस्मान, अस्मान विश्वान देव वयुना विद्वान युध्यस्मद जुहुराण मे नो भुइष्ठाम ते नम उत्तिम विधेयम तो सिंपल बात बता रहे हैं कि वो ऋषि वहां पर जब अग्नि का वो ये करके जो सिंसियरली सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड से जो अग्नि की सेवा करते हैं तो उसमें वो अग्नि को ऑफरिंग देते हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि अग्नि तुम यह जो मैं ऑफरिंग दे रहा हूं जिस इच्छा से कि मुझे प्रोस्पेरिटी चाहिए वो उनको मिले ऐसी प्रार्थना हो रही अग्ने नय अग्नि तुम ले जाओ कुछ किसको यजमान को जिन्होंने ये किया है कि उसको वो सुपथ में ले जाओ और राय आसमान मुझको वो राय या राय विंस, प्रोस्पेरिटी वो मुझे प्राप्त हो विश्वानी देव वायुनानी जो भी कुछ विद्वानों ने कहा ये केवल शब्द है प्रार्थना की है कि मैं जो कर्म करूं उस कर्म का फल मुझे प्राप्त हो इतना ही सिंपल बात बताई यहाँ पे आत्म तत्व की बात नहीं है लेकिन जैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं ऐसी सब प्रार्थना करके यहां पर यह ईश्वपनिषद समाप्त तो होता है विषय समाप्त हुआ एक फिर से छोटा सा रिवीजन करना चाहूंगा क्योंकि याद रखिए तत्व हमको वापिस लाना है ईश्वर उपनिषद का तत्व क्या है ईशावास्यम सर्वम जगत्याम जगत बोलिए फिर से एक बार मेरे साथ ईशावास्यम सर्वम य जगत्याम जगत इसी को बार बार याद करिए और फिर स्वामी जी की नारायण सेवा का चिंतन करिए आपको भी भगवान लाभ होगा प्रार्थना मैं सबके लिए करता हूं अब शांति मंत्र बोल करके आज हमारा यह जो तीन दिन का यज्ञ उपनिषद यज्ञ हमने शुरू किया था यज्ञ ही कह रहा हूं द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड उस ऋषि के प्रति की जिसने ये अद्भुत विद्या हमको दी है उसकी समाप्ति हो रही है इसलिए हम शांति करते हैं मेरे साथ बोलिए मेरे साथ ही बोलिए पीछे नहीं आप तो कितनी बार हो गया इसलिए ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदचते पूर्णस्दाय पूर्ण मेंवावशिष्य शांति शांति शांति हरे ओम शाशाशाति हरि ओ तत्सतरामारणमस्त